सभा में आए हुए गांधीधाम के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं माताओं बहनों मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आप यहां पर उपस्थित हैं और मुझे आपसे कुछ संवाद करने का बात कहने का मौका मिल रहा है आप सब से इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैं गुजराती भाषा में बात नहीं कर पाता मैं गुजराती भाषा पढ़ता हूं गुजराती भाषा में समझ पाता हूं बोलने का अभ्यास नहीं है उत्तर भारत का रहने वाला हूं मेरी मातृभाषा हिंदी है इसलिए मैं मुश्किल में गुजराती में बात नहीं कर पाता बहुत तकलीफ होती है हिंदी बोलना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा आसान है मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा मेरी हिंदी आपको बराबर समझ में आएगी बहुत आसान और सरल हिंदी बोलूंगा हम लोग पिछले कई वर्षो से एक आजादी बचाओ आंदोलन के काम में लगे हैं आजादी मिलने के पचपन वर्षों के बाद आजादी बचाने की जरूरत क्या है बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है और मुझे बार बार कहते हैं कि राजीव भाई आजादी मिल गई है अब आप किस आजादी को बचाना चाहते हैं ये जो हमें आजादी मिली है ये वो आजादी नहीं है जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने की थी उन्नीस के पहले हमारे देश के वो सब क्रांतिकारी जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे वो चाहे भगत सिंह हो चाहे ऊधम सिंह हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे नाना फडनवीस हो चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो चाहे लाला लाजपत राय रहे हों या इन सबसे भी बहुत पहले स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हों बंकिद चटर्जी रहे हों सुरेन्द्र बनर्जी रहे हों ये सारे के सारे क्रांतिकारियों का सपना जो था आजादी का वैसी कोई आजादी हमें मिली नहीं आज तक हिन्दुस्तान जब आजादी के लिए लड़ रहा था अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ तो उन्नीस के साल में लाहौर नाम के शहर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था लाहौर उस समय भारत का हिस्सा था उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी उस पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव में यह कहा गया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा अंग्रेजों की गुलामी से तो भारत देश में वो सारी समस्याएं नहीं होंगी जो अंग्रेजों के कारण हैं, जैसे गरीबी नहीं होगी भूखमरा नहीं होगा बेकारी नहीं होगी भारत देश में मारामारी नहीं होगी सब चैन और शांति से रहेंगे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार मिलेगा अंग्रेजों ने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं भारत का शोषण करने के लिए वो सब नियम कायदे कानून समाप्त हो जाएंगे अंग्रेजों की बनाई गई पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी अंग्रेजों के बनाए गए पूरे के पूरे हमारे देश के तंत्र बदल जाएंगे कानून व्यवस्था बदलेगी न्याय पद्धति बदलेगी शिक्षा पद्धति बदलेगी ऐसी बहुत सारी बातें 1930 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में कही गई थी आप जानते हैं कि लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन से थोड़ा दिन पहले भगत सिंह ने जेल में रहते हुए अपने कुछ मित्रों के नाम एक संदेश भेजा था उसकी फांसी से लगभग एक सप्ताह पूर्व और भगत सिंह का जो संदेश उसके मित्रों के नाम गया उसमें भी उसने यही लिखा कि मैं मानता हूं कि देश की आजादी के लिए शहीद होने वाला हर क्रांतिकारी एक सपना लेके मर रहा है और वो सपना ये है कि एक दिन भारत आजाद होगा अंग्रेजों की गुलामी से और अंग्रेजों के कारण हमारे देश को जितनी दुख और यातनाएं मिली हैं वो सारे दुख और यातनाओं से भारत को मुक्ति मिल जाएगी आजादी आएगी इसी तरह की बात उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस ने कही थी जब वो आजाद हिंद फौज की भर्ती कर रहे थे और हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले हिन्दुस्तानियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे थे तब उन्होंने भी 1941 के अपने एक भाषण में जो उन्होंने रंगून से दिया था ये कहा कि भारत जब आजाद होगा तो भारत में अंग्रेजियत चला जाएगा अंग्रेजियत चली जाएगी और भारत में भारतीयता के आधार पर एक ऐसा तंत्र बनेगा जिसमें हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन बिताने का हर व्यक्ति को अपने धर्म की आजादी रखने का हर व्यक्ति को व्यवसाय की आजादी का हर व्यक्ति को अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा गरीबी भूखमरी बेकारी से सारा देश मुक्त हो जाएगा ऐसी ही कल्पना सुभाष चंद्र बोस की भी थी महात्मा गांधी ने भी यही कहा था अब हमारे देश के सभी क्रांतिकारियों के मुंह से अगर आप देखें तो ऐसी ही बातें निकली कि आजादी मिलने के बाद का भारत जो होगा वो एक ऐसा भारत होगा जिसकी कल्पना उन सबके मन में लगभग एक जैसी थी भले वो हिंसा के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे या अहिंसा के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे आप जानते हैं हमारे देश में क्रांतिकारियों के दो समूह थे क्रांतिकारियों का एक समूह था जो हिंसा को बहुत बड़ा हथियार मानता था और क्रांतिकारियों का एक समूह था जो अहिंसा को बहुत बड़ा हथियार मानता था लेकिन दोनों ही क्रांतिकारी वो अहिंसा को मानने वाले हों या हिंसा को मानने वाले हों सपना दोनों का एक ही था आजादी के बाद का भारत कैसा होगा अब आप देखें कि जिन क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए बलिदान दिया उनमें से हम कुछ नाम जानते हैं भगत सिंह उधम सिंह चंद्रशेखर आजाद खुदीराम बोस तात्या टोपे लेकिन ये जो थोड़े से नाम हम जानते हैं ये इतने ही नहीं थे भारत देश में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं आजादी के समय के वो सारे के सारे दस्तावेज ये बताते हैं ये आजादी की लड़ाई में अठारह से लेकर उन्नीस के बीच में छह लाख चालीस हजार क्रांतिकारियों ने शहादत दी है छह लाख चालीस हजार क्रांतिकारी हमारे देश के फांसी के फंदे पर झूले अंग्रेजों की गोली खाकर मरे अंग्रेजों की काले पानी की सजा के दौरान मरे या अंग्रेजों की विभिन्न यातनाओं के दौरान मरे कोई एक दो क्रांतिकारी के बलिदान का इतिहास नहीं है भारत का दुनिया में बहुत कम देश हैं जो भारत जैसे हैं जिनकी आजादी के इतिहास में लाखों क्रांतिकारियों का बलिदान हो एक देश जो हमसे बहुत बाद में आजाद हुआ और लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका के आजादी का इतिहास अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था नेल्सल मंडेला वहां के बहुत बड़े इतिहास पुरुष हैं जो आज भी जीवित हैं मेलसल <मंड़्या> मंडेला से पहले चार सौ साढ़े साल पहले दक्षिणी अफ्रीका की आजादी का संग्राम शुरू हुआ और साढ़े चार साल के आजादी के संग्राम में लगभग ढाई से पौने तीन लाख अफ्रीकी लोगों का बलिदान हुआ है अब साढ़े चार साल की गुलामी में ढाई से पौने तीन लाख लोगों का बलिदान दक्षिणी अफ्रीका में हुआ और लगभग ढाई साल की गुलामी में हिन्दुस्तान में छह क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ तो भारत जैसे देश दुनिया में कम मिलेंगे जहां पर इतने सारे क्रांतिकारियों ने एक साथ बलिदान किया हो और जिन क्रांतिकारियों ने भारत के लिए बलिदान किया वो अलग अलग मान्यताओं के थे अलग अलग संप्रदाय के थे सभी के सभी क्रांतिकारी एक ही मान्यता के नहीं थे एक ही संप्रदाय के भी नहीं थे ये देखने की एक विशेष बात है कि अलग अलग संप्रदाय के होते हुए अलग अलग मान्यताओं के होते हुए भी क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए मन में वही जज्बा था जो दूसरे किसी के मन में होता है और उन सब का एक ही सपना था कि ऐसा भारत होगा महान भारत होगा सोने की चुड़िया भारत होगा वगैरह वगैरह लेकिन आज आजादी के पचपन साल पूरे हुए हैं छप्पनवा साल शुरू हो चुका है हम देखें तो भारत की तस्वीर क्या है भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार जिसमें मैं मेरी तरफ से नहीं कुछ जोड़ना चाहता भारत सरकार खुद कहती है कि आजादी के पचपन साल के बाद हमने जो विकास किया है वो कहां तक पहुंचा है हमारा विकास यहां तक पहुंचा है कि 105 करोड़ की हमारी कुल जनसंख्या है लोकसंख्या है या हमारी कुल बस्ती है और इसे 105 करोड़ की बस्ती में लगभग लग 44 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दो समय खाने के लिए रोटी नहीं मिल सकती इन चवालीस करोड़ लोगों की गरीबी का अंदाजा अगर आप लगाना चाहें तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक दिन में जिनको खर्च करने के लिए पांच रूपया भी नहीं मिलता ऐसे लोगों की संख्या भारत देश में लगभग पन्द्रह करोड़ है एक दिन में जिनको खर्च करने के लिए एक रूपया भी नहीं मिलता उनकी संख्या लगभग दस करोड़ है और एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए पचास पैसा भी उपलब्ध नहीं है उनकी संख्या इस भारत में इस समय पांच करोड़ कितनी भयंकर गरीबी में हमारे देश के लोग रहते हैं चवालीस करोड़ लोग तो गरीबी की रेखा के नीचे हैं अत्यंत गरीबी में हैं और चवालीस करोड़ से थोड़ा ऊपर और सित्तर करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए ठीक ठाक भोजन कर पाते हैं लेकिन उनके जीवन में निश्चितता कुछ भी नहीं है आज भोजन किया कल मिलेगा कि नहीं कल किया तो परसों मिलेगा कि नहीं परसों किया तो आठ दिन बाद मिलेगा कि नहीं एक महीने लगातार भोजन मिल गया तो अगले महीने मिलेगा कि नहीं उनके साथ जीवन में इसी तरह की तलवार लटकती रहती है आजादी के बाद हमारे देश में बहुत प्रगति हुई है और उसके एक दूसरे मानक के रूप में मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये कि भारत देश में इस समय लगभग बीस करोड़ लोग हैं जिनको करने के लिए काम चाहिए लेकिन उनके दोनों हाथ बेकार हैं कुछ भी उनके पास रोजगारी नहीं ये 20 करोड़ लोग जिन हैं जिनको काम चाहिए हाथों में करने के लिए उनकी उम्र 18 बरस से लेकर और 60 बरस के बीच की है आप जानते हैं कि 18 बरस का जवान लड़का या लड़की काम करने के लायक माना जाता है और 60 बरस में आदमी हिंदुस्तान में रिटायर माना जाता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो अठारह बरस से साठ बरस के बीच में बीस करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी काम नहीं है लेकिन उनको काम की बेहद दरकार है बेहद जरूरत है ये हमारी आजादी के बाद के विकास के पैमानों में एक तीसरी एक माही जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये कि आजादी के साल में 1947 में जब हम दुनिया के तमाम दूसरे देशों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर या आंख से आंख मिलाकर देखने की ताकत नहीं रखते थे तब और आज जब 2002 में हम आ गए हैं जब हमारे देश में लाखों लाखों गाड़ियां चलती हैं सड़क पर हजारों फ्लाईओवर बन गए हैं बहुत सारे फाइव स्टार होटल हैं बहुत सारे हमारे देश में गगनचुंबी इमारतें हैं ये सब विकास के जो पैमाने माने जाते हैं 2002 में आने के बाद तब एक और माही आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि उन्नीस में हिन्दुस्तान का जो खेती का कुल उत्पादन था वो मात्र साढ़े चार करोड़ टन हुआ करता था आज भारत देश के किसानों की मेहनत का परिणाम है कि भारत में खेती का कुल उत्पादन 21 करोड़ टन हो चुका है माने हिंदुस्तान के किसान ने उत्पादन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन फिर क्या मजबूरी है हमारे देश की कि साढ़े चार करोड़ टन जब खेती में उत्पादन होता था तब हमारे देश में भूखमरा था और जब इक्कीस करोड़ टन उत्पादन खेती में होता है तब भी हमारे देश में भूखमरा है बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं इस विषय पर चर्चा करता हूं तो वो मुझे एक तर्क देते हैं और वो कहते हैं कि राजीव भाई ये सारा हिंदुस्तान के वस्ती बधारे के कारण है जनसंख्या बढ़ने के कारण भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसलिए जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश की प्रगति रूक गई है और जनसंख्या बढ़ने से ही हमारे देश में ये सारे के सारे दुष्परिणाम है जो आपको दिखाई देते हैं जो लोग मेरे साथ चर्चा में जनसंख्या की बात सामने रखते हैं उनके साथ में जब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं तो फिर वो थोड़ी देर के बाद निरुत्तर हो जाते हैं और वो बात ऐसी है कि जब हम 1947 में आजाद हुए तो हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी आज हिन्दुस्तान की आजादी के 55 साल के बाद हमारी जनसंख्या 105 करोड़ हो चुकी है तो चौंतीस करोड़ की जनसंख्या जब एक करोड़ हो जाती है तो आप मान लीजिए कि लगभग हमारी जनसंख्या तीन गुनी बढ़ चुकी है जनसंख्या हमारी तीन गुनी बढ़ी है और खेती का उत्पादन पिछले पचपन वर्षों में लगभग पांच गुना बढ़ गया है साढ़े चार करोड़ टन अनाज पैदा होता था उन्नीस में अब 2002 में हमारे देश में 21 करोड़ टन अनाज पैदा होता है तो साढ़े चार करोड़ टन वाला अनाज जब 21 करोड़ टन पहुंचा तो लगभग हमारा अनाज का उत्पादन पांच गुना बढ़ा है जनसंख्या मात्र तीन गुनी बढ़ी है तो अनाज का उत्पादन जनसंख्या से ज्यादा बढ़ा है फिर हमारे देश में लोग भूख से क्यों मरते हैं अगर अनाज का उत्पादन हमारे देश में तीन गुना बढ़ा होता और जनसंख्या पांच गुनी बढ़ गई होती तो मैं जरूर मान लेता कि हिंदुस्तान में भूखमरी से मरना चाहिए किसी को लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है जनसंख्या बहुत कम बढ़ी है अनाज का उत्पादन उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है फिर भी लोग भूख से मरते हैं और जो लोग भूख से मरते हैं उनकी खबरें आप अखबार में पढ़ते हैं टेलीविजन पे समाचार भी सुनते हैं मैं संपूर्ण भारत देश में घूमता रहता हूं अभी थोड़े समय पहले मैं छत्तीसगढ़ में घूम रहा था तो रायपुर के पास एक छोटे से गांव में जाने का मौका मिला तो वहां मैंने देखा कि 12 लोग मर गए थे भूख से और वो कैसे मर गए थे उनको कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था गांव में एक भैंस मर गई थी वो सभी भूखे लोगों ने मरी हुई भैंस का मांस खा लिया था और वो सब मर गए हिंदुस्तान की संसद में आए दिन इन प्रश्नों पे चर्चा होती है बहस होती है और बहस और चर्चा में एक पक्ष ये कहता है कि वो कुपोषण से मरे और दूसरा पक्ष ये कहता है कि वो गरीबी से मरे अब दोनों ही तो एक सिक्के के दो हिस्से हैं अगर गरीबी है तो कुपोषण भी होगा और अगर कुपोषण है तो गरीबी होना बहुत स्वाभाविक है लेकिन यह बहस होती रहती है और यह अंतहीन बहस हमारी संसद में पचपन साल से चालू है तो मेरे समझ में नहीं आता कि जब देश में अन्न का उत्पादन जनसंख्या से ज्यादा बढ़ रहा हो तभी भी देश में भूखमरी से मरने वाले लोग हो। और इससे भी ज्यादा गंभीर दूसरा प्रश्न है वो ये कि हमारे देश में जब आजादी आई 1947 में तो कारखाने बहुत कम थे और कारखानों में होने वाला उत्पादन भी बहुत कम था जिसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते औद्योगिक उत्पादन हिन्दुस्तान का उन्नीस में लगभग एक लाख करोड़ रूपये के आसपास था आज हिंदुस्तान का औद्योगिक उत्पादन 10 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है तो हमारा औद्योगिक उत्पादन 10 गुना बढ़ा है जनसंख्या मात्र 3 गुनी बढ़ी है तो बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज कहां से है हमारे देश में? ये जो हमने हमारे मन में बिठा लिया है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है या जनसंख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ती है ये सिद्धांत ही गलत है दुनिया में एक अर्थशास्त्री हुआ था जिसने कभी साढ़े चार या 500 साल पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था हालांकि वो सिद्धांत यूरोप के देशों ने ही पूरी तरह से नकार दिया है और वो सिद्धांत यह हुआ करता था कि जो देश की जनसंख्या बढ़ती है वो देश में गरीबी बढ़ती है जो देश में जनसंख्या बढ़ती है वो देश में बेकारी बढ़ती है अगर इसी सिद्धांत को यूरोप और अमेरिका पर लागू किया जाए तो बिल्कुल उलट दिखाई देता है भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है जिसकी जनसंख्या बढ़ी है पिछले 50 वर्षों में 100 वर्षों में दुनिया के कई देशों की जनसंख्या बढ़ी है अमरीका की जनसंख्या बढ़ी है फ्रांस की जनसंख्या बढ़ी है जर्मनी की बढ़ी है जापान की बढ़ी है चाइना की बढ़ी है और चाइना की तो सबसे ज्यादा बढ़ी है अमेरिका की जनसंख्या पिछले 50 वर्षों में दो गुने से ज्यादा हो गई है ब्रिटेन की जनसंख्या और पूरे यूरोप की जनसंख्या पिछले पचास पचपन वर्षो में लगभग तीन गुनी बढ़ गई है लेकिन देखने में यह आता है जिस यूरोप की जनसंख्या पिछले 50-55 वर्षों में तीन गुनी बढ़ी है उस यूरोप में अमीरी पिछले 55 वर्षों में एक हजार गुनी बढ़ चुकी है गरीबी नहीं बढ़ी है अमीरी बढ़ी है जिस अमेरिका की जनसंख्या पिछले 55 वर्षों में लगभग दो गुने से कुछ ज्यादा हो गई है वो अमेरिका में पिछले पचपन वर्षो में अमीरी लगभग एक गुनी बढ़ चुकी है तो अमरीका और यूरोप के देशों में जनसंख्या बढ़ने से अमीरी आती है तो भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी क्यों आनी चाहिए और अगर भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आती है तो अमेरिका और यूरोप में भी जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आनी चाहिए क्योंकि सिद्धांत दुनिया में सर्वमान्य हुआ करते हैं सिद्धांत कभी किसी देश की सीमाओं में नहीं बना करते अगर कोई एक थीसिस है कोई एक थ्योरी है कोई एक सिद्धांत है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है जनसंख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ती है तो जनसंख्या तो दुनिया के तमाम देशों की बढ़ी है लेकिन भारत छोड़कर बहुत सारे देशों में ये देखा जा रहा है कि वहां तो जनसंख्या के साथ साथ अमीरी बढ़ रही है और यहां जनसंख्या के साथ गरीबी बढ़ रही है आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे डेनमार्क नाम का एक देश है स्वीडन नाम का एक देश है नॉर्वे नाम का एक देश है वहां की सरकारें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो इसके लिए अभियान चलाती है और जिस सरकारी कर्मचारी को एक बच्चा है और उसको दूसरा हो जाए तो तुरंत उसका प्रमोशन हो जाता है और तीसरे बच्चे पर अधिकारी हो जाता है ऑफिसर हो जाता चौथा हो जाए तो उसको जितनी बड़ी रैंक चाहिए उतनी मिलने की संभावनाएं हो जाती अब डेनमार्क की सरकार नॉर्वे की सरकार स्वीडन की सरकार अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो स्कैंडिनेवियन देशों की सब सरकारें जनसंख्या बढ़ाने को प्रोत्साहन देती हैं और अपने अपने देश के लोगों को सिखाती हैं बताती हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो यहां हमारे देश में ही उल्टा क्यों चलता है कि बच्चे कम पैदा करो अगर स्कैंडिनेवियन देश ज्यादा बच्चे पैदा करके अमीर हो सकते हैं तो भारत ज्यादा बच्चे पैदा करके अमीर क्यों नहीं हो सकता भाई या अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब नहीं हो रहे हैं तो हम ही ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब क्यों हो रहे हैं ये एक बड़ा प्रश्न है जिसको मैं खोलना चाहता हूं आपके सामने और ये इसलिए खोलना चाहता हूं कि हमारे मन में बहुत सारी गलत फहमियां बैठी हुई है जनसंख्या को लेकर और गरीबी को लेकर मैं आपको निवेदन यह करना चाहता हूं कि जनसंख्या का किसी भी देश की गरीबी से कोई लेना देना नहीं बेरोजगारी से जनसंख्या का कोई संबंध नहीं और ये सिद्धांत जिसको दुनिया में चार सौ साढ़े साल पहले किसी एक अर्थशास्त्री ने जिसको अब यूरोप के देश अर्थशास्त्री भी नहीं मानते उसने कभी कह दिया था वो हमने पकड़ के रख लिया यूरोप के देशों में वो सिद्धांत कभी का नकारा जा चुका है कि जनसंख्या बढ़ने या गरीबी बढ़ने का सीधा कोई संबंध है ऐसा कोई संबंध नहीं है बल्कि भारत की गरीबी का संबंध कोई दूसरा है और भारत की गरीबी का संबंध क्या है एक दिन ये मेरे समझ में आया मैं एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले रहा था मेरे साथ कुछ विदेशी वैज्ञानिक थे जिनसे मैं चर्चा कर रहा था तो स्कैंडवियन कंट्रीज के कुछ वैज्ञानिकों से मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपके देश की सरकार बच्चों को ज्यादा पैदा करो ऐसा अभियान चलाती है ऐसा क्यों है आपके यहाँ तो उन्होंने कहा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग बहुत कम है और काम हमारे पास ज्यादा है तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो काम कर सकें तो मैंने कहा यही तो सिद्धांत भारत के लिए भी है तो उन्होंने नहीं नहीं हम चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या कम रहे हमारी जनसंख्या बढ़ती जाए तो मैंने कहा यह कैसे होने वाला है भारत की जनसंख्या कम रहे और तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए माने गोरे लोगों की संख्या बढ़ती जाए और हम सांवले लोगों की संख्या कम होती जाए ताकि एक बार फिर तुम हमारे ऊपर कब्जा करने में सफल हो जाओ तो उन्होंने नहीं राजीव भाई बात कोई दूसरी है तो मैंने पूछा क्या बात है जरा बताओ तो सही तब एक वैज्ञानिक ने बहुत छो, छोटे छोटे दबे दबे शब्दों में मुझे जो कहा वो मैं आपसे शेयर करता हूं उसने कहा कि देखिए बात तो सच्ची ये है कि हम यूरोपियन देशों के पास संसाधन नहीं है जिसको आप नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं प्राकृतिक संसाधन कहते हैं ईश्वर प्रदत्त संसाधन कहते हैं वो हमारे पास नहीं है हमको भगवान ने संसाधन नहीं दिए हैं और ये बिल्कुल सच बात है कभी आपको यूरोप जाने का मौका मिले तो आप जाकर देखेंगे यूरोप दुनिया का सबसे गरीब इलाका है संसाधनों के मामले में प्राकृतिक संसाधनों के मामले में और इतना ही नहीं है मौसम के मामले में और भी ज्यादा गरीब है यूरोप में साल में नौ महीने तो सूरज देवता के दर्शन नहीं होते लोगों को धूप के लिए लोग तरस जाते हैं और जब लोग धूप के लिए तरसते हैं तो समुद्र के किनारे नंगे बदन लेट लेट धूप का आनंद लेते हैं भारत में आते हैं अफ्रीका में जाते हैं लैटिन अमेरिका में जाते हैं जहां भी दरिया का किनारा मिल गया वहां यूरोप वाले जाते हैं और सारे कपड़े खोलकर समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं उनको धूप चाहिए वो उनके अपने देश में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए वो दूसरे देश में भागते फिरते हैं। भगवान ने यूरोप को धूप नहीं दिया है बरसात बहुत अच्छी नहीं होती है आज बारिश हो रही है अभी हो सकता है कड़क कर धूप निकल आए फिर हो सकता है रात को बर्फ गिर जाए इतना अनिश्चित मौसम है जितना निश्चित मौसम भारत में है शायद ही दुनिया के कोई देश में होगा और खेत में माटी जितनी सुंदर भारत की है शायद ही दुनिया के कोई देश की होगी बड़ी बात है यहां तो साल में तीन से चार फसलें बड़े आराम से हुआ करती हैं और कई देश तो ऐसे हैं जहां साल में छह महीने खेतों में बर्फ ही बिछी रहती है तो कुछ होने की संभावना नहीं होती है जीवन बहुत मुश्किल है वहां का तो वहां के एक वैज्ञानिक ने मुझे जो कहा वो मैं कहता हूं उसने कहा राजीव भाई आप जानते हो कि हमारे यहाँ मौसम बहुत प्रतिकूल है आपको शायद ये भी मालूम है हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है और हम दूसरे देशों के संसाधन पर ही जीवित हैं खासकर भारत जैसे देशों के संसाधन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो अगर आपके देश की भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो आपके अपने संसाधन आप ही इस्तेमाल कर लोगे हमारे लिए आपके देश में कुछ बचेगा नहीं इसलिए हम आपको ये सिखामन देते हैं कि आप अपनी जनसंख्या कम करो ताकि आपके संसाधन हमारे काम में आ जाए और हम हमारी जनसंख्या बढ़ाते जाए ताकि हमें हमारी मौज और मजा मिलता रहे इसको अगर दूसरे शब्दों में मैं खोल कर कहूं तो यूरोप को हमारा आम चाहिए खाने के लिए जो यूरोप में नहीं होता यूरोप को हमारे खाने पीने की बहुत सारी चीजें चाहिए हमसे ड्राई फ्रूट्स चाहिए काजू चाहिए किशमिश चाहिए मखान चाहिए मुनक्का चाहिए जो उनके देश में नहीं होता उनको बहुत सारी ऐसी खाने उनको चाय चाहिए उनको कॉफी चाहिए जो उनके अपने देश में नहीं होती उनको बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें चाहिए जो भारत में होती हैं या भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देशों में होती हैं तो वो देश कहते क्या है कि गर्म जलवायु वाले देश अपनी जनसंख्या कम करें ताकि उनकी चीजों को हम खा सकें हम अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाए ताकि हमें जो करना है वो हम करते जाए ये असली खेल है जिसको हम जनसंख्या बढ़ोतरी से जोड़कर देखते हैं आप वो कभी मौका मिले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाने का खासकर डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन में और आप वहां के जाकर देखना तो सरकार की तरफ से 50-50 पन्ने की बुकलेट छापी जाती है जिसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ बच्चों का ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़े हमारे देश की जनसंख्या बढ़े उसके क्या क्या फायदे हैं क्या क्या हमको आगे बढ़ने में उससे सहूलियत होती है वो सब बातें विस्तार से सुनाई जाती हैं हमारे देश में उसका ठीक उल्टा होता है मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं इस तकरीर के माध्यम से कि जनसंख्या से गरीबी बेकारी का संबंध नहीं होता है आप मुझे एक बात बताएं और शायद आपको भी ये समझ में आए कि कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो भगवान ने उसको खाने के लिए मुंह तो सिर्फ एक ही दिया है काम करने के लिए दो हाथ दिए है दो पैर दिए एक आदमी पूरे जीवन काल में जितना भोजन करता है उससे हजार गुना ज्यादा पैदा करता है मैंने एक बार मेरे जीवन के बारे में हिसाब लगाया कि मैं जब भी पैदा हुआ और अस्सी बरस तक अगर मैं जीवित रहूं तो जब से मैं बचपन से एक बरस का हुआ और अस्सी बरस तक मेरा जीवन चले तो कुल मिलाकर मैं कितना भोजन करूंगा और अगर मैं पांच एकड़ खेत पर काम करता हूं रोज अठारह बरस की उम्र से लेकर साठ बरस की उम्र तक तो कितना अनाज मैं पैदा करूंगा उसका मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा तो खाने वाला मेरा अनाज मुश्किल से मुश्किल बैठता है जो ढाई से तीन टन बहुत अधिक तो चार टन बहुत ज्यादा खाने की कोशिश करूं तो पांच साढ़े पांच टन आप कल्पना करो कि कोई मजदूर दस टन खाएगा और मैंने जब उत्पादन का हिसाब जोड़ा तो मैं अट्ठारह वर्ष की उम्र से काम करूं और लगभग अस्सी साठ वर्ष की उम्र तक पांच एकड़ खेत पे काम करूं जो मेरे पास उपलब्ध हो तो मैं तीस टन उत्पादन कर सकता दस टन में खाना खाऊंगा तीस हजार टन पैदा करके जाऊंगा अब बताओ खाऊंगा ज्यादा कि पैदा ज्यादा करूंगा मेरे पास दो हाथ हैं दो पैर हैं भगवान ने सोचने के लिए दिमाग दिया है आंखें दी है देखने के लिए सुनने के लिए कान दिए हैं मनुष्य एक ऐसी प्रकृति में है जो खाता बहुत कम है उत्पादन उससे भी ज्यादा करता है और हर व्यक्ति जब उत्पादन कर सकता है तो एक नए व्यक्ति को आने देने से क्यों रोकना वो उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकता हमारे देश में आके और हर व्यक्ति अगर उत्पादन में लग सकता है तो जनसंख्या तो कोई संकट नहीं है ये तो वरदान है हमारे लिए तो आपको कभी चीन जाने का मौका मिले तो चीन को देखिए चीन की सरकार कभी भी अपने लोगों को अभिशाप नहीं मानती है चीन की सरकार तो ये कहती है कि जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा उत्पादन और ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया दुनिया के सामने तो भारत जैसे देश में अगर जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा उत्पादन यह सिद्धांत क्यों नहीं लग चल सकता कारण उसका एक है और कारण वो बिल्कुल सीधा है चीन की सरकार ने अपनी पूरी व्यवस्था को ऐसे बनाया है जिसमें अधिक से अधिक हाथों को काम मिल सकता है भारत देश की सरकार ने अपनी व्यवस्था को ऐसा बनाया है जिसमें कम से कम हाथों को काम मिल सकता है बस इतना ही फर्क है हमारे देश की पूरी की पूरी व्यवस्था हो तो चाहे आर्थिक हो चाहे पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था हो ये आज ऐसे ढांचे में ढाली जा रही है जिसमें कम से कम हाथों को काम मिले और चीन की पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ऐसे ढांचे में ढाली जा रही है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को काम मिले हम हिन्दुस्तानी लोग मास प्रोडक्शन के चक्कर में फंस गए हैं और चाइना के लोग प्रोडक्शन बाई मासेज के चक्कर में फंसे हुए हैं ज्यादा लोगों द्वारा ज्यादा उत्पादन हिंदुस्तान में कम लोगों द्वारा ज्यादा उत्पादन तो हम क्योंकि कम लोगों से ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं इसलिए हिंदुस्तान में ऑटोमाइजेशन की बात है कंप्यूटराइजेशन की बात है सेंट्रलाइजेशन की बात है और चीन में इसका ठीक उलट है ज्यादा लोगों द्वारा ज्यादा उत्पादन तो उनके यहां डिसेंट्रलाइजेशन की बात है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की बात है हिन्दुस्तान में उसका ठीक उल्टा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की बात है हमारी व्यवस्था गड़बड़ है लोग गड़बड़ नहीं है जनसंख्या हमारी बढ़ गई है तो इसमें लोगों का कसूर नहीं है हमारी व्यवस्था निकम्मी और नकारा है जो बढ़े हुए लोगों को काम नहीं दे पाती और फिर हम उनको गालियां देते हैं कि ज्यादा लोग पैदा हो गए इस देश में अगर आप हर हाथ को काम देने की एक व्यवस्था बनाकर इस देश में लगाए तो हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी आपको बेकार बैठा नजर न आए और एक समय ऐसा है कि हर आदमी की आपको जरूरत लग जाए कोई न कोई काम के लिए और आप जानते हैं कि दुनिया के सब काम हाथों से ही हुआ करते हैं, कंप्यूटर भी हाथों से ही चला करता है कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं चला सकता कभी भी कंप्यूटर चलाने के लिए भी किसी का दिमाग लगता है और किसी के हाथ लगते हैं और आप जो दिमाग और हाथ ईश्वर ने आपको दिया है उसी को अभिशाप मानकर बैठे रहे तो ये तो आपके लिए दुर्भाग्य की बात है किसी दूसरे के लिए नहीं ये हमारी समझ का शेर है हमारी बुद्धि का शेर है और ये समझ का फेर और बुद्धि का फेर हुआ कहते हैं ये परदेशों से आने वाला जो विचार है जिसमें हमको उड़ा दिया है एक हवा में हम हमारी जमीन पर नहीं है परदेशी विचार की जमीन पर है अमेरिका से किसी ने कह दिया कि भारत को जनसंख्या कम करनी चाहिए यूरोप में से किसी ने कह दिया भारत को जनसंख्या कम करनी चाहिए तो हम जनसंख्या कम करने में लग जाते हैं हम अपनी अकल से अपने दिमाग से अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से कभी सोचकर नहीं देखते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है क्या जो वहां से कहा जा रहा है और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं हिंदुस्तान में कुछ हुआ ऐसा ही है आजादी के पचपन वर्षों के बाद जो व्यवस्था बनाई गई है इस व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेकारी मिल सकती है रोजगार नहीं मिल सकता हिंदुस्तान की व्यवस्था इस तरह की बनाई गई है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी मिल सकती है अमीरी नहीं मिल सकती और अगर अमीरी मिलेगी तो थोड़े बहुत लोगों को जो शायद एक प्रतिशत भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान की आबादी के हो सकता है हिंदुस्तान में एक करोड़ लोग बहुत अमीर हों लेकिन निन्यानवे करोड़ लोगों को आप हमेशा जीवन में संघर्ष करते हुए ही पाएंगे व्यवस्था हमारी ऐसी है और ये व्यवस्था जो हमारी ऐसी है जो हमको गरीबी ही देती है बेकारी ही देती है भूखमरा ही देती है यह व्यवस्था दुर्भाग्य से अंग्रेजों की बनाई हुई है जिसको उन्नीस में तोड़ देना चाहिए था उसको हम तोड़ नहीं पाए और वही व्यवस्था हमारी चलती चली आई है अब उस व्यवस्था के विरोधाभास हमको दिखाई देते हैं लेकिन उस व्यवस्था को ठीक करने का रास्ता नहीं दिखाई देता इसलिए हम हमारी जनसंख्या को कोसते रहते हैं अपने लोगों को कोसते रहते हैं व्यवस्था की गलती व्यवस्था की खामी हमको दिखाई देना हो चुकी है मुश्किल हमारी व्यवस्था में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी एक बहुत छोटा सा देश है दुनिया में उसका नाम है स्विट्जरलैंड उन्नीस के साल में स्विट्जरलैंड की पूरी की पूरी जनसंख्या मात्र तीन से साढ़े तीन लाख के आसपास थी आज स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या अगर उसके छोटे मोटे सब सबर जोड़ दिए जाए तो एक करोड़ से थोड़ा कुछ कम है न्यू लाख के आसपास है तो तीन से साढ़े तीन लाख की जनसंख्या अब न्यू लाख हुई है पंचावन वर्षों में तो स्विट्जरलैंड गरीब हो जाना चाहिए था अगर जनसंख्या का सिद्धांत लागू करें तो क्योंकि साढ़े तीन लाख की बस्ती अगर न्यू लाख हो गई तो बस्ती वधारा लगभग तीस गुना हो गया तो तीस गुनी गरीबी आनी चाहिए स्विट्जरलैंड में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे स्विट्जरलैंड में पिछले पंचावन वर्षो में दस गुनी अमीर आई है गरीबी नहीं आई है दस हजार गुनी आई है स्विट्जरलैंड पिछले पंचावन वर्षों स्विट्जरलैंड के गरीब से गरीब आदमी की जो सालाना इनकम है वो हिंदुस्तान के अमीर से अमीर आदमी की सालाना इनकम को टक्कर देने के लिए काफी तो हमारा देश बस्ती बढ़ने से गरीब होता है स्विट्जरलैंड की बस्ती बढ़ती है तो और ज्यादा अमीर होता है ये चक्कर क्या है चक्कर यह सीधा सीधा है स्विट्जरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहां लक्ष्मी आती है और हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जहां से लक्ष्मी जाती है यहाँ से लक्ष्मी जा रही है स्विट्जरलैंड में लक्ष्मी आ रही है जहाँ लक्ष्मी आती है संपत्ति आती है धन आता है वहाँ अमीरी आती है और जहाँ से लक्ष्मी चली जाती है वहाँ संपत्ति चली जाती है धन चला जाता है गरीबी आ जाती है सीधा सा खेल है एक बार में शंकर और पार्वती का किस्सा पड़ रहा था गणेश पुराण में शंकर जी पार्वती आपस में बात कर रहे तो पार्वती जी शंकर जी को पूछ रही है ये लक्ष्मी का क्या संबंध है किसी एक व्यक्ति से तो शंकर जी समझा रहे हैं कि देखो पार्वती जिसके पास लक्ष्मी है वो अमीर है और जिसके पास से चली गई है वो गरीब है सीधा सा है तो लक्ष्मी हमारे पास से चली गई है इसलिए हम गरीब हैं और स्विट्जरलैंड में पहुंच गई है इसलिए वो अमीर है अब मुश्किल बात है जो कहनी है मुझे बोले कि लक्ष्मी जो भारत से जा रही है और स्विट्जरलैंड में पहुंच रही है वो एक ही है अलग अलग नहीं है माने भारत की लक्ष्मी भारत छोड़कर स्विट्जरलैंड जा रही है इसलिए स्विट्जरलैंड अमीर हो रहा है और भारत गरीब हो रहा है आप पूछोगे कैसे जा रही है भारत से भारत से एक बहुत बड़ी पाइपलाइन स्विट्जरलैंड के लिए गई है एक बहुत बड़ी पाइपलाइन है और उसमें इतना डॉलर बहता है इतना रूपया बहता है आपकी कल्पना के बाहर यह जो पाइपलाइन भारत से स्विट्जरलैंड गई है इसमें तेल नहीं जाता पानी नहीं जाता दूध नहीं जाता इसमें रुपया बहके जाता है और वो पाइपलाइन चूंकि सीधे स्विट्जरलैंड जाती है तो वो सीधे के सीधे खुलती है वो पाइपलाइन है भ्रष्टाचार की वो पाइपलाइन है हरामखोर राजनेताओं की वो पाइपलाइन है भ्रष्ट राजणियों की इन्हीं के कारण हिंदुस्तान की गरीबी है और इन्हीं के कारण स्विट्जरलैंड की अमीरी है आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं हिंदुस्तान के राजकारण ही कितने भ्रष्ट हैं ये थोड़े थोड़े दिन से आपको दिख रहा होगा पेट्रोल पंप घोटाला घोटाले में घोटाला उसके पहले यूरिया घोटाला फिर चारा घोटाला तो फिर बोफूर्स घोटाला तो फिर गेहूं घोटाला तो फिर बाजरी घोटाला ऐसा कोई एक शब्द नहीं है जिसका घोटाला न हो हिन्दुस्तान आजाद हुआ घोटाला तभी से शुरू हो गया आजादी मिलते ही घोटाला शुरू हुआ और सबसे पहला घोटाला था वीके कृष्ण मेनन का जीप स्कैंडल वीके कृष्ण मेनन इस देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्होंने कागज पर जीप खरीदी और वो सप्लाई भी कागज पर हो गई और पैसा स्विट्जरलैंड में जाके जमा हो गया घोटाला खुला संसद में हल्ला हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो बिना भ्रष्टाचार के ये प्रशासन की मशीन चलती ही नहीं है ये पंडित नेहरू के शब्द हैं लोकसभा में है। बिना भ्रष्टाचार के प्रशासन की मशीन चलती ही नहीं है तो ये भ्रष्टाचार हुआ घोटाला हुआ इसमें हैरानी कुछ भी नहीं है ये तो सामान्य बात है इसका अर्थ क्या है आजादी होते ही घोटाले का भूल लग गया इस देश में और ये जो कह दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के अंदर इससे लोगों को और मौका मिला तो जो कम भ्रष्टाचारी थे वो और हो गए और, और अधिक हो गए और फिर उससे अधिक हो गए और अब भ्रष्टाचार का पहले कहा करते थे हमारे देश में कि गंगोत्री है अब भ्रष्टाचार का महासागर है गंगोत्री तो कहीं खो गई है अब तो महासागर ही महासागर है ये भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की गरीबी के सबसे बड़े कारणों में एक है जनसंख्या हमारी गरीबी का कारण नहीं है और भ्रष्टाचार हमारी गरीबी के सबसे बड़े कारणों में एक कैसे हैं आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 17 अगस्त सन 2002 है इतने के बीच में हिंदुस्तान के राजकारणियों ने हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों ने और हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों के साथ काम करने वाले दलालों ने हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार कर करके घूस ले लेके रिश्वत ले लेके इतना पैसा बनाया है इतना पैसा बनाया है कि वह सारा पैसा इकट्ठा करके आपको मैं दे दूं तो आप गुजरात के अट्ठारह हजार गांव में एक एक गांव की सड़क सोने से बना सकते हो आप जानते हो कितना पैसा बनाया भारत देश की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय उस संस्था के आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान के भ्रष्ट राजणियों का हिन्दुस्तान के भ्रष्ट अधिकारियों का स्विट्जरलैंड की बैंकों में जहां सबसे महत्व की बात ये कि काला धन ही जमा किया जाता है ऐसी स्विट्जरलैंड की बैंकों में जिनको शॉर्ट फॉर्म में स्विस बैंक कहा जाता है हालांकि उनके अलग अलग नाम हैं जैसे बैंक ऑफ जिनीवा है बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है ऐसी अलग अलग दीसरों बैंकें हैं जैसे भारत में स्टेट बैंक है वैसे वहां पर बैंक ऑफ जिनीवा है बैंक ऑफ जूरिक है स्विस बैंक है ऐसी तमाम स्विस बैंकों में सिर्फ कालाधन जमा होता है तो भारत के नेताओं ने भ्रष्टाचार कर करके जो कालाधन जमा किया है वह स्विट्जरलैंड की बैंकों में इस समय जो रखा हुआ है उसका आंकड़ा अभी लगाया है अनुमान अभी लगाया गया है तो वो लगभग एक हजार अरब डॉलर है एक हजार अरब डॉलर को अगर रुपए में आप गिनेंगे तो 48 लाख करोड़ रुपए है 48 लाख करोड़ रुपए कभी लिखेंगे तो 48 के आगे 14 शून्य लगाना पड़ेगा तब 48 लाख करोड़ लिखा जाता है अड़तालीस लिखिए, फिर एक दो तीन चारौ दस ग्यारह बारेर चौद इतने शून्य लगाइए सब अड़तालीस लाख करोड़ लिखा जाता है अड़तालीस लाख करोड़ रुपया इतना होता है कि हिंदुस्तान में छह लाख गांव हैं, हर एक गांव को आठ आठ करोड़ रुपया दे दो इतना होता है और हिंदुस्तान के हर गांव को आठ करोड़ रूपया अगर आप दे दो तो कौन सा ऐसा गांव है जो भुखमरी का शिकार होगा जरा मुझे बता दो कोई गांव अगर कुछ भी ना करे और आठ करोड़ रुपया हम उसको दे दें उसके हिस्से का जो नेताओं ने लूट लेके लूट करके रिश्वत लेके घुस करके इकट्ठा कर लिया है वो गांव वाले अगर इतना ही करें कि 8 करोड़ रुपए को फिक्स डिपॉजिट में रख दें और 9 टका का ब्याज भी उनको बरस का मिलता रहे तो आप जरा कल्पना करो कितना ब्याज आता है आठ करोड़ रूपये का साल का ब्याज इतना आता है कि गांव वाले खर्च करते करते परेशान हो जाए गांव वाले चाहें तो अपने यहां कलेक्टर को नौकर रख लें एसपी को नौकर रख लें आईजी को नौकर रख लें डीआईजी को नौकर रख लें तब भी उनसे वो रुपया खर्च नहीं होगा वो ब्याज की बात करता हूं मूल की बात नहीं कर रहा आप कल्पना करो हिंदुस्तान में अगर पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए अड़तालीस लाख करोड़ रूपये का तो कितना बैठेगा हिन्दुस्तान में 105 करोड़ की आबादी है अगर हम पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हर व्यक्ति को 4 लाख 80 हजार करोड़ रुपए मिल जाएगा और एक आदमी को 4 लाख 80 हजार करोड़ मिलता माफ करिए 4 लाख 80 हजार रुपए हर आदमी को मिल जाएगा एक परिवार में अगर पांच आदमी रहते हैं तो एक परिवार को लगभग 22 से 23 लाख रुपए मिल जाएगा और हर परिवार सिर्फ 22 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट में रख ले और 9 टका का ब्याज लेना शुरू कर दे कुछ ना करे मान लो निकमे बन पे ही उतर आये हरेक परिवार ना मेहनत करे न कुछ करे बस ये रुपया बैंक में जमा करे 9 टका का ब्याज लेता रहे आप बताओ एक परिवार भी भुखमरी से मरेगा क्या बाईस लाख का नौ जरा निकालो साल का कितना निकलता दस टका निकालोगे दो, दो दो सवा दो लाख रुपए निकल आएगा नौ टका निकालोगे तो पौने दो लाख निकल आएगा अब पौने दो लाख रुपए एक साल में जिसके पास है तो महीने में कितना होगा लगभग महीने में है पन्द्रह हजार रूपये तो बड़े आराम से ही हो जाएगा तो पन्द्रह से सत्रह हजार रूपये आराम से पांच आदमी के परिवार को अगर महीने में मिलता है आप बताओ कौन सा परिवार भूखमरी से मर जाएगा इस देश में संभव ही नहीं तो हमारी गरीबी तो इसलिए नहीं है कि हम जनसंख्या में ज्यादा हैं, हमारी गरीबी इसलिए है कि हमारे यहां भ्रष्ट राजकारणी पैदा हो गए हैं इन भ्रष्ट राजकारणियों ने इन भ्रष्ट अधिकारियों ने इस पूरे भ्रष्ट प्रशासन तंत्र ने इस देश को गरीब बनाया है अन्यथा ये देश सोने की चिड़िया था आज भी सोने की चिड़िया है भविष्य में भी सोने की चिड़िया होने की क्षमता रखता है अगर इस देश के सारे राजकारणियों को पानी के जहाज में भर लिया जाए और यह कंडला बंदर पर डुबो दिया जाए तो ये कंडला बंदर का एक ही अच्छा उपयोग हो सकता है मेरे हिसाब से इस देश के सारे राजकारणियों को भर लो और बीच में ले जाकर वो जो सबसेडा वेट है ना वहीं डूबो तो जो कारगिल को दिया था इन भ्रष्ट राजणियों ने बेच दिया ये देश बहुत अच्छा हो जाएगा सोनी की चिड़िया हो जाएगी मैं आपको बहुत ईमानदारी से एक बात शेयर करना चाहता हूं हो सकता है आप कह नहीं पाते मैं कह देता हूं मैं पिछले छह महीने से बहुत लोगों से यह सुन चुका हूं लोग कहते राजीव भाई वो तेरह दिसम्बर को संसद पर हल्ला हुआ लेकिन एक भी सला मरा नहीं हो छह महीने में कम से कम मुझे ये बात हजार लोगों ने कही कि हमला तो हुआ तेरे दिसंबर को लेकिन साला एक भी हरामखोर मरा नहीं ये दोनों ही शब्द साला और हरामखोर एक भी मर जाता तो बिल्कुल तसल्ली हो जाती आत्मा को तसल्ली हो जाती एक गांव में तो मुझे यहां तक कह दिया एक खेडूत ने मैं अभी की घटना बताता हूं मैं एक छोटे से गांव में गया पोरबंदर के नजदीक एक गांव में गया था वहां एक खेडत ने जो बिना पढ़ा लिखा कुछ समझता नहीं कुछ जानता नहीं लेकिन कभी कभी समाचार सुनता है टीवी पे या कभी कभी रेडियो में सुनता है उसने मेरी सभा में भाषण सुनने के बाद कहा कि वो तेरह दिसंबर को हमला हुआ था संसद में मैंने कहा हाँ हुआ था आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर तो उसने कहा वो बिल्डिंग टूट जाती तो मुझे थोड़ा दुख था लेकिन ये अंदर बैठे हुए सब मर जाते तो मैं जरूर लड्डू बांट देता मेरे काम वो लड्डू बांट देता अगर अंदर वाले सब मर जाते तो बिल्डिंग टूट जाती तो उसको दुख था कि ये संसद की इतनी अच्छी बिल्डिंग टूट गई मैंने बिल्डिंग टूटने का दुख है अंदर बैठे हुए जो जनावर है उनके मरने का किसी को दुख नहीं वो मर जाते तो उनको कोई दुख नहीं ये हिंदुस्तान के आदमी की दिल की बात है जो वो कहता है बार बार ये अलग बात है कि वो आपसे कहेगा छुप छुप के कहेगा डर डर के कहेगा मुझसे भी छुप छुप के डर डर के कहता मैं उसको खुले में कह देता बस इतना ही फर्क महसूस वो भी वही करता महसूस मैं भी वही करता तो इस हिंदुस्तान की गरीबी के जड़ में सबसे ज्यादा अगर कोई एक बड़ा कारण है तो वो हमारे देश का भ्रष्टाचार वो हमारे देश का प्रशासनिक तंत्र जिसमें घुन लग गया है पूरा का पूरा और सड़ गया है पूरा का पूरा हिंदुस्तान में आप कोई भी प्रशासनिक तंत्र में एक स्क्वायर इंच जमीन ऐसी मुझे दिखा दो जो बिना भ्रष्टाचार के हो एक स्क्वायर इंच जमीन हिन्दुस्तान के कोई प्रशासनिक कार्यालय में मुझे आप दिखा दो जो बिना भ्रष्टाचार के हो और या भ्रष्टाचार से मुक्त हो इस भ्रष्टाचार ने लील लिया है ये राक्षस से भी ज्यादा दानव से भी ज्यादा भयावह हो गया है और भ्रष्टाचार हर स्तर पर हो गया है सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं है हर स्तर पर यह हो गया और इसने हमारे देश को गरीबी में ले जाने का बहुत बड़ा विक्रम किया है बहुत बड़ा अभियान चलाया और इस भ्रष्टाचार के ही कारण मैंने आपसे कहा 48 लाख करोड़ रुपया आपके खून पसीने की कमाई का मेरे खून पसीने की कमाई का स्विस बैंक में रखा हुआ है जो हमें आपको मिल जाए तो हिंदुस्तान के गरीबों को लाइन लगाकर बांटना शुरू कर दें हरेक आदमी को चार लाख अस्सी हजार रूपये मिल जाए हिंदुस्तान की गरीबी एक मिनट में छू मंतर हो जाये और तो इसमें एक और बात है बहुत हैरानी की जो नेता ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं पैसा बना रहे हैं लूट रहे हैं ऐसे कई नेताओं को मैं जानता हूं उनसे कभी बात भी करता हूं चर्चा भी करता हूं अभी थोड़े दिन पहले यही गुजरात के एक नेता का एक बेटा मुझे बोलता है राजकोट में कि राजीव भाई मेरे बापू को रात को नींद तब आती है जब घर में एक करोड़ आ जाता है बापू जी को रात को नींब तब आती है जब घर में एक करोड़ आ जाता है नहीं तो नींद ही नहीं आती बापूजी। आप सोचो सुखराम को नींद तब आती थी जब बिस्तर के गादले के नीचे छह करोड़ की गड्डी लगा के सोता था। आपको माहिती है सुखराम नाम का एक भ्रष्ट राजकारणी